गीता तत्व चिंतन मनोनिग्रह का मनोविज्ञान 324 पाश्चात्य और भारतीय मनोविज्ञान का अंतर तो पश्चिमी मनोविज्ञान भले ही मनोविश्लेषण के द्वारा मनोरोगों की मीमांसा कर ले पर उन रोगों को दूर करने का उपाय भारत के योग और वेदांत के पास है भारतीय मनोविज्ञान भी मनोविश्लेषण करना जानता है पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में जिस सूक्ष्मता के साथ मन का विश्लेषण किया है और मन की जिन गहराइयों में वे उतरे हैं पश्चिमी मनोविज्ञान उन गहराइयों को नहीं छू सका है इसके साथ ही भारतीय मनोविज्ञान ने मनह संश्लेषण का भी उपाय हमारे सामने रखा है जिससे हमारे व्यक्तित्व की समग्रता इंटेग्रेशन ऑफ पर्सनलिटी साधित हो सके पश्चिमी और भारतीय मनोविज्ञान में अंतर यह है कि जहाँ प्रथम का प्रारंभ रोगी मन के निरीक्षण से हुआ वहाँ भारतीय मनोविज्ञान पूर्णता प्राप्त मन की जिज्ञासा से शुरू हुआ साइड ने केवल रोगी मन ही देखे उनके समक्ष ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उन्हें पूर्ण मन की कल्पना भी दे सकता इधर महर्षि पतंजलि निश्चल मन के विवरण से ही अपनी खोज प्रारंभ करते हैं इस प्रकार भारतीय योग और वेदांत चित्त की वृत्तिन स्थिति को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य प्रतिपादित करता है यही चित्त वृत्तियों के निरोध की आत्मा में स्थित होने की मन के अति स्तर पर पहुँचने की अवस्था है जिसे वेदांत ने तुरीय नाम देकर मन की चौथी अवस्था कहा है मन की तीन अवस्थाओं की चर्चा की जा चुकी है टायर्ड इन्हें कॉन्शियस चेतन सियस अवचेतन और अनकॉन्शियस अचेतन कहकर पुकारते हैं वे मन की कोई चौथी अवस्था स्वीकार नहीं करते पर जैसा हम कह चुके हैं योग वेदांत इन तीनों के ऊपर एक चौथी अवस्था भी मानता है जिसे सुपर कॉन्सियस अति चेतन कहा गया है चेतन अवचेतन और, और अचेतन क्रमशः जागृत स्वप्न और सुशुद्धि अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि अतिचेतन तुरी या निर्विकल्प समाधि अवस्था का इस अतिचेतन को प्राप्त होने से अन्य तीनों अवस्थाएं ताबे में आ जाती हैं फलस्वरूप मनोग्रंथि टूट जाती है, भिद्यते हृदय ग्रंथे सारे संशय नष्ट हो जाते हैं छिद्यंते सर्वसंशया और व्यक्ति पूर्ण परफेक्ट हो जाता है यही मन को जीतने की अवस्था है पर फ्लाइट का इस पर विश्वास नहीं है 325 सौ पाश्चात्य मनोविज्ञान अचेतन मन को जगाता है जबकि भारतों में भारतीय मनोविज्ञान उसे अपने वश में लाने का उपाय बताता है भारतीय मनोविज्ञान कर्म के साथ कर्म संस्कारों को भी मान्यता देता है ये कर्म संस्कार ही मानव जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं जो कर्म हम करते हैं उसका क्रिया पक्ष तो भौतिक होने के कारण कर्म के साथ ही समाप्त हो जाता है पर उसका मन पर जो प्रभाव पड़ा वह मानसिक संस्कार के रूप में बच रहता है इसे को कर्म संस्कार कहते हैं यदि मैंने किसी असहाय विधवा के शुद्ध भाव के साथ सहायता की उसका एक प्रकार का संस्कार बनेगा और यदि उस सहायता के पीछे मेरे मन में कोई वासना है तो उसका संस्कार एकदम भिन्न होगा बाह्य क्रिया दोनों दशाओं में एक समान है पर क्रिया के पीछे उसकी प्रेरक भावना की भिन्नता के कारण सहायक सहायता रूप कर्म के संस्कार भिन्न भिन्न हो जाते हैं जागृत अवस्था में किए गए कर्मों के ही संस्कार बनते हैं जिस क्रिया के पीछे कोई भावना न हो उसका संस्कार नहीं बनता ये कर्म संस्कार हमारे मन के अचेतन में जाकर संचित हो जाते हैं जहाँ पर पहले से ही जन्म जन्मांतर के संस्कार दबे पड़े हैं यह अचेतन ही हमारे मनोरोगों के बीजों का खजाना है भारतीय मनोविज्ञान इस खजाने के दो भाग करता है एक नीचे का भाग जिसमें पूर्व जन्मों के संस्कार संचित हैं दूसरा ऊपर का भाग जिसमें वर्तमान जीवन के संस्कार जाकर जमा हो जाते हैं पश्चिमी मनोविज्ञान मनस्चिकित्सा में जब सम्मोहन विधि से या मनोरोगी का विश्वास अर्जित कर अचेतन को जगाता है तो वह केवल उस खजाने के ऊपरी भाग को ही जगाने में समर्थ होता है उसके नीचे के भाग को नहीं यही कारण है कि वह मन को ताबे में लाना असंभव मानता है जब तक पूरा अचेतन ही नहीं जगा दिया जाता है तब तक मन को वश में नहीं लाया जा सकता भारतीय मनोविज्ञान इस समूचे अचेतन को इस खजाने के दोनों भागों को जगाने की पद्धति सामने रखता है जिससे मनोनिग्रह सच सके अचेतन को जगाने में समर्थ होने का अर्थ है उसे अपनी पकड़ में ले आना